कानी जागृति ये जो सौर्याणी गार्ग्य प्रश्न में द्वितीय प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे हैं महर्षि विपलाद प्राणाग्नय एव ए तस्मिन पूरे जागृति प्राण को अग्नि के साथ समानता दिखा करके जैसे अग्नि होत्र करने वाले पुरुष का अग्नि होते हैं इसी प्रकार के शरीर में प्राण प्राण और अग्नि में साम्य दिखा करके कहते हैं प्राण ही शरीर में जागृत रहते हैं आगे गारह यह अपान अपानों को गारहपत्य कहा जाता है तुलना किए बिहानों को अनुहार्य पचन और प्राणों को आह्वनीय इस प्रकार के यह मंत्र में कहा गया टीका में इसका टीका तो आरंभ नहीं हुआ था कपन सब अच्छा ये पंक्ति हो गया था भाष्य में सुक्तवत्सु श्रोत्रादीसु पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्नयः प्राणानय प्राणादि पंचवायो अग्नय जागृति सुप्तवत्सु स्वय हुए वाले में श्रोत्रादीसु कर्णेशु सरण है ये स्वप्न अवस्था में ये सब करण सो जाते हैं सो जाते हैं अर्थात सो व्यापार से ऊपर हो जाते हैं लीन नहीं होते हैं क्योंकि यह जब करण हो गए ये सब सूक्ष्म शरीर का अवयव हो होते हैं और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर लीन नहीं होता है विद्यमान रहता है अपना कार्य किंतु तो नहीं करता अर्थात जागृत अवस्था में ये सूक्ष्म शरीर जो कार्य कर पाते हैं स्वप्न अवस्था में वो नहीं कर पाते हैं इसलिए उनको सब सुप्त वत्सु कह दिया गया सुप्त वत्सु श्रोत्रादिषु कर्णेशु एतस्मिन पूरे नवद्वारे देहे एक तस्मिन पूरे मंत्र में दिया गया एतस्मिन पूरे इसका अर्थ कहते हैं नवद्वार देहे नवद्वार है इस शरीर में प्राणाग्नय प्राणादि पंच वायव प्राणादि पंच इनको ही प्राण अग्नि कह दिया गया अग्नि क्यों कह दिया गया अग्नय इव अग्नयो जागृति जागृत अवस्था में अग्नि जैसा ये कार्य करते हैं इसलिए इनको अग्नि कह दिया गया तो जागृति का अग्नि के साथ ऐसा नहीं है अर्थात तो अग्नि इव अग्नय जैसे अग्नि इस प्रकार के प्राण आगे टीका में प्राणा नाम अग्नित्वम गौणम इतिहा ये जो प्राण को अग्नि कह दिया गया गौण गौण केवल उपमा दिया जाता है यहाँ आगे भाष्य में अग्नय इव अग्नय अग्नि जैसा अग्नि आगे मंत्र में है जागृति इसको भाष्यकार कह दे जागृति अर्थात प्राण जागृत रहता है आगे भाष्य में अग्नि सामान्यम ही आह यह प्राणों का सामान्य अग्नि के साथ दिखाते हैं गर्भपत्यो है एशो अपान यह जो अपान वायु शरीर में है इसको गर्भपत्य अग्नि के साथ समान करके दिखाते हैं कथम इतिहा अपानों को गर्भपत्यो कैसा कहा जाएगा इसके लिए उत्तर देते हैं टीका में अग्नि कहा अपान गाप्ये अनको गापत्य अग्निहापान गापत्य गाभपत्य गाभपत्याद प्रणीयते प्रणयनाद्तीद वाक्य व्यवहित अपि हेतुत्वेन योजयति गारहपत्यो वा ऐस मंत्र में है गारहपत्यो है वा ऐसो अपान मंत्र में ये अंश हुआ आगे आ गया बयानो व अनुआहार्य पचनों ये ब्यान का बात कह दिए यह मध्य में ये जो बयानो वा अनुआहार्य पचनो यह अपान को गर्भपत्य कहा गया और अपान को गर्भपत्य क्यों कहा जा रहा है ये आगे वाक्य तो है यद गर्भपत्यात तो प्रणयते प्रणयनाद ये इतने अंश हो कहता है कि गर्भपत्य को क्यों अपान कहा जाता है यह दोनों वाक्यों का बीच में व्यवधान कर दिया बयानों अनुहार्य पचनों यह वाक्य बीच में आ गया गर्भपत्य का अपानत्व में अपन का गर्भपत्यों में हेतु हो गया यद गर्भपत्या प्रणीयते प्रणयना तो हेतु वाक्य और जो हेतु मत वाक्य ये दोनों का बीच में व्यवधान हो गया बयानों अन्हार्य पचनों इसको टीकाकार कह रहे हैं अपान से गर्भपत्य गर्भपत्या प्रणीयते प्रणयनाद वाक्य व्यवहितमी क्यवहित पचन इसके द्वारा व्यवहित होने पर भी हेतु योजयति यद गर्भपत्या प्रणीयते प्रणयनात् ये वाक्य हेतु है ये वाक्य हेतु किसमें हैं अपन से गर्भपत्य यह वाक्य हेतु हो गया किंतु ये व्यवहित है भाष्य में यस्मा गारहभपत्या अग्निर्ग्निहोत्र काल इतरो अग्निर अग्निर्हवन यणीयते यूँ क्योंकि गारहपत्यात अच्छा यस्मात ये क्योंकि नहीं है यस्मात गर्भपत्यात अच्छा तो ये क्योंकि इस अर्थ में अर्थात अर्थ में नहीं लेकर के अपादान अर्थ में ले लेंगे समानाधिकरण अधिकरण तीन नंबर टिप्पणी गर्भपत्याहपतिना संयुक्त ये तीन नंबर टिप्पणी अच्छा गारहपत्यात यस्मा गर्भपत्यात अग्निर अग्निहोत्र काले इतरो अग्निर् आह्वनिय प्रणीयते ठीक है यस्मा होने से भी हेतुअर्थ का क्योंकि ये वाक्य हेतुवाक्य है ठीक हेतु है क्योंकि अर्थ हो जाएगा गर्भपत्यात अग्नेर सामनाधिकरण है गारहपत्य अग्नि से अग्निहोत्र काल है जिस समय में गृहस्थ अग्निहोत्र करता है इतर इतर अग्नि हो गया आहवनीय अग्नि प्रणीयतें गर्भपत्य से ही यह आहवनीय अग्नि प्रणीयते प्रणीयतः अर्थात तो प्रकर्षण नियत लाया जाता है प्रणयनाथ प्रणीयते अस्मादिति प्रणयनों गर्भपत्यो अग्नि देखिए मंत्र में कहा गया द्वितीय पंक्ति का अंतिम में मंत्र में यद गर्हपत्यात प्रणीयते प्रणयनात् ये जो गर्भपत्यात इसमें क्या विभक्ति है पंचमी और प्रणयनात् ये दोनों समानाधिकरण है तो अगर पंचमी हटा देंगे तो वाक्य कैसा हो जाएगा गर्हपत्यम प्रणयनम इस प्रकार के हो जाएगा तो गर्भपत्य को प्रणयन कहेंगे तो प्रणयन शब्द का व्युत्पत्ति कैसे होगा कि वो गर्भपत्यों को कहेगा और वास्तव अग्निहोत्र का व्यापार में गर्भपत्य वह अग्नि जहाँ से अहवनीय अग्नि लिया जाता है तो गर्भपत्य हो गया अपादान स्थानी तो गर्भपत्य से लिया जाता है इसको विग्रह दिखाते हैं भाष्यकार भाष्य का अंतिम पंक्त में प्रणय अनाथ मंत्र में है प्रणय तभी तो में प्रातिपदिक क्या है प्रणयन उसका विग्रह भी दिखाते हैं प्रणीयत अस्मात्ति प्रणयन तो प्रणीयत अस्मात जैसे कहते हैं ना प्रभवति अस्मात्ति प्रभव तो ये हिमालय गंगा जी का प्रभाव है इसी प्रकार क्या कहते हैं प्रणीयत अस्मात्ति प्रणयन प्रणयन कौन हो जाएगा गारहपति आगे दे दिया गारहपति वो अग्नि इसलिए मंत्र में कहा गया गारहपत्यात प्रणयनात गर्भपत्यात प्रणयनात प्रणीयते प्रणीयते जो लिया जा रहा है प्रणीयत कौन हो जाएगा आहवनय प्राण प्रणीयते यह क्रिया यह वास्तविक यहाँ कर्म है आहवनय प्राण प्रणीयते टीका में प्रणयनात इति पदम मंत्र में जो प्रणयनाथ ये पद है गापत्य विशेषण मंत्र में जो यद पत्या पत्या पद है इसका विशेषण हो गया प्रणयनाथ <coughs> प्रणयनों गापत्य आगे टीका मैं तत्सृष्टम आहवनीय प्राण इति यक्यम सादृश्य अभिधानपूर्व व्याचस्ते प्राणः आह्वनीय प्राण तत्सृष्ट कसृष्ट आहवणीय प्राण गारहपत्य तो इसलिए गर्भपत्य संसृष्ट आह्वनीय प्राण्ति वाक्य सादृश्य पूर्वकं व्याचे <coughs> प्राण को भी आह्वनीय कहते हैं को प्रणयन कहते हैं अपन अगे आह्वनीय को प्राण कहते हैं तो को प्राण क्यों कहते हैं सादृश्य अभिधानपूर्वक पूर्व बह सादृश्य कहते हुए दिखाते हैं भाष्य में तथा सुप्त अन वृत्ते प्रणीत इव प्राणों मुखनाशिकाभ्याचरती अत आह्वनीयस्थनीय प्राण तो जैसे अग्निहोत्र का व्यापार में गारहपत्य से यह आहवान्य लिया जाता है इसी प्रकार की दृष्टान्त तो देते हैं सुप्त से अपान वृत्ति है सुप्त से पुरुष से अपानवृत्त है आह अच्छा चार नंबर टिप्पणी थोड़ा संशोधन कर लेना है सुप्त स्पष्टत्वात आह सुप्त दो मात्रा हो जाएगा सुसुप्ती अवस्था में ये स्पष्ट है क्योंकि सुसुप्त अवस्था में प्राण और अपान ये थोड़ा शब्दपूर्वक मतलब प्राण थोड़ा शब्दपूर्वक चलता है इसलिए स्पष्ट होता है कहते हैं सुप्त से अपानवृत्ति है, अपान है प्रणीत इव जो सोया हुआ पुरुष का अपानवृत्ति अपान, अपान व्यापार जो वायु है उससे प्रणीत इव प्राण उससे लिया गया जैसे प्राण लिया जा करके क्या किया जाता है कहते नासिका मुखनाशिकाभ्याम संचरती संचरती अर्थात तो बहिर्गती नासिका के द्वारा प्राण बाहर जाता है तो क्योंकि अपान वायु से ये प्राण बाहर जाता है इसलिए अतः आहोवनीय स्थानीय प्राण इसलिए प्राण को आहोवनीय कह दिया गया तो जैसे आहोवनीय गर्हपत्य से लिया जाता है इसी प्रकार के प्राण किससे निकला अनस टीका मे गाप्य उत अने अंतर्गछति सहिर्गछन प्राण स्तो निर्गछन इव लक्ष्यत प्राण आहवनीय गापथ्य में उक्त गापथ्य में कि अने सती सप्तमी अंतर्गछति स अभी अपन अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा अंतर्गछति से अंदर जाता है बहिर्गछन प्राण अभी प्राण बाहर जाएगा ततो ततो इव लक्ष्यते तत्व निर्गछन लक्ष्य से तत्न तत अत इव लक्ष्यतेनागछन का कर्ता कौन हो जाएगा प्राण प्राण आहवानीय अपान से अपान अंदर जाता है उससे बाहर होता है प्राण तो प्राण को आहवण्य के साथ समान कहा इत अभी गर्भपत्य अपान आहवन्य प्राण ये दोनों का विचार हो गया बीच में वाक्य छूट गया बयानो अनुआहार्य पचन इसके लिए अभी कहते हैं टीका में परित्यक्तंग बयानो अनुवाहार्य पचन इति वाक्य इदानी ब्याचे परित्यक्तम क्यों कह दिया कहते हैं कि आप आगे का वाक्य व्याख्यान कर दिए इसलिए इसको परित्यक्त कह दिया गया ये वाक्य का अभी बयान अनुहार्य पचन इस वाक्य का अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में बयानस्तु हृदयात दक्षिण सुशी द्वार निर्गमात दक्षिण दिख संबंधात अनुहार्य पचनो दक्षिणाग्नि बयानस्तु जो बयान वायु होता है हृदयात दक्षिण सुशी द्वारे ना हृदय से हृदय में जो दक्षिण सुशी छिद्र दक्षिण छिद्र के द्वारा निर्गमात जा करके शरीर में पूरा व्याप्त होता है निर्गमात दक्षिण दिक्क संबंधात् क्योंकि हृदय का दक्षिण छिद्र से वो बाहर आता है इसलिए दक्षिण दिख संबंधात अनुवाहार्य पचन के साथ इसको साम्य इसका साम्य दिखाया गया दक्षिणाग्नि यह दक्षिणाग्नि ये व्यवहार होता है श्राद्ध इत्यादि में पिंड के लिए जो सब पाक पदार्थ बनाते हैं वो पाक करने के लिए दक्षिणाग्नि ऐसा कहा गया शास्त्र में और यह दक्षिण भी अर्थात ये आहवनीय जो कुंड है उसका दक्षिण दिशा में रहता है इसलिए भी इसको दक्षिणाग्नि कह दिया गया टिका में झांदो गायत्री तस्य विद्यात हृदय से पंचदेवय उपक्रम्य अथ योग दक्षिणः सुशी स ब्यानोत्र इति अनेन से दक्षिण सुचि तो इति उत्त अन्हार्य पचन सादृशन दक्षिण दिबंधितन सेनो अन्वाह्य पचन छांद उपनिषद में गायत्री विद्या अध्याय त्रयोदश तृतीयाध्याय तयोदशिया तस् हवात हृदय से पंचदेसुशय सुशी छिद्र का पांच छिद्र इति उपक्रम्य आज द्वितीय मंत्र में अथ यो अ दक्षिण सुचि अर्थय से दक्षिण सुचिद दक्षिण छिद्र सनस्त ययुरो ये बनवायु के द्वारा चालिता है दक्षिण सुचि तो निर्गमनम उक्तम बयान हृदय का दक्षिण छिद्र से बाहर आता है ऐसा कहा गया ये अश्य अनुआहार्य पचन तो अनुआहार्य पचन जो अग्नि होता है उसका सादृश्य साम्य इसमें रहा दक्षिण दिख संबंधित्व ये दोनों में सादृश्य रहा आहवण्य कुंड का दक्षिण दिशा में यह अनुहार्य पचन ये, ये दक्षिणाग्नि हो रखा जाता है तो दक्षिण दिख संबंधित्व बयान वायु में और अनुहार्य पचन में सादृश्य है तो होने से संबंधित दक्षिण दिख संबंधित बयानो अन्वाहार्य पचन इत्यथ अभी तीन वायु का ये कथन हो गया तो इसमें हो गया अपान और बयान और प्राण और बाकी दो रह गए वायु उदान और सामन आगे उनके लिए सामना उदाहन कहते हैं आगे यदुवास निश्वास वेता बहुति साम नयती सनोहयम इष्टफल एवदान एनंग यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयती यद, यद यस्मा क्योंकि उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहूति सम नयती स क्योंकि उच्छ्वास निश्वास यह दोनों आहूति अग्निहोत्र में प्रातः दो आहूति सायम दो आहूति दिया जाता है जैसे यह आहूति दो संख्या वाले होते हैं इसी प्रकार की उच्छ्वास निश्वास ये भी दो संख्या वाले हैं और यह उच्छ्वास निश्वास को समम नयति जो समम नयति समान करवाता है उसको समान कहा गया उच्छ्वास निश्वास तो अंदर जाना बाहर आना तो इसको जो ले करके समान करता है उसको समान कहा गया मनोह व यजमान यहाँ मनो ये प्राण में नहीं आता है मन को यजमान कहा गया और इष्टफलम एवं उदान उदान वायु कहे इष्टफलम तो इष्टफलम इष्टफल ही वास्तविक ये जीव को आगे उसका स्थान के लिए ले जाता है जो प्राप्त इप्सित फल है हमको वो चाहिए वो चाहे तो उस जगह में जाएगा और उदान वायु ले जाता है जीव जब शरीर त्याग करता है सुषुमना के माध्यम से उदान वायु ही जीव को आगे ले जाता है इष्टफल जीव का शरीरांतर प्राप्ति में जैसे कारण होता है शरीरांतर इष्टफल खाली सफलता शरीरांतर नहीं इसी लोक में भी इष्टफल प्राप्ति जैसा उसका गति में हेतु होता है गमन में हेतु हो गया इष्टफलों की इच्छा इसी प्रकार के उदान वायु उसको गमन करवाता है तो होने से इष्टफलों को उदाहरण कह दिया गया और यह उदाहरण क्या करता है स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयती यह यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एक करवाता है सता सोम्य तदा संपन्नो भवति कहा जाता है यह सुसूप समय में प्रतिदिन ले जाता है यह मंत्र में समान वो हुआ जो उच्छ्वास निश्वास ये दोनों को समान करवाता है और मनो इसको यजमान स्थानीय कह दिया गया तो यह जो समान हो गया यह दो आहूति को जैसे अग्निहोत्र में दो आहूति होते हैं इसी प्रकार की यहाँ उच्छ्वासन विश्वासों को समान करता है इसलिए समान वायु को ऋत्विक कह दिया जाएगा आहुति देने वाला ऋत्विक होता है तो जिस प्रकार इसी प्रकार की यहाँ समान वायु ये दोनों आहूति स्थानीय उच्छ्वासन विश्वासों को समान करता है इसलिए समान वायु को ऋत्विक स्थानीय कह दिया जाएगा आगे भाष्य में कहेंगे अत्रच भाष्य में अत्रच होता अग्नि होता अग्निहोत्र से अग्निहोत्र का होता यह जो समान हो गया वो हो गया अग्निहोत्र का होता होता अर्थात ऋत्विक स्थानीय मन हो गया यह जमान टीका में अग्निहोत्र से होता होम करता कर्ता अग्निहोत्र का जो होता है होम का करता समान वायु का जाएगा ऋत्विक इति शेषः आगे वाक्य में भाष्य में कहा जाएगा इसको कि यह जो यो सयु वो है होता अत्र टीका में अ उछ्वास निश्वास आहुतिविधवत सन तत्शब अनन्वयाच वाक्यत्र अन्वय योजय अत्र उच्छ्वास निश्वास मंत्र में है उच्छ्वास निश्वास एतौ आहुति तो, तो यह दोनों को उच्छ्वास निश्वास को आहूति कैसे कह दिया तो टीका में संशय दिखाते हैं उच्छ्वास निश्वास ओर आहुतिस निश्वास ओर आहुतिवी हटा देंगे तो ती। जो मंत्र में दिया उच्छ्वास निश्वासऊ आहूति यह पूर्वम असिध ये उच्छ्वास निश्वास का आहूति कहना यह है ये कहाँ पूर्व में प्रसिद्ध है असिद्ध तो है न सिद्धवत निर्देशात् मंत्र में सीधा कह दिया गया उच्छ्वास निश्वासऊ आहूति तो सिद्ध कैसा निर्देश कर दिए मंत्र में और दूसरा है कि उच्छ्वास निश्वासऊ आहूति कह करके समम नयति समान तो पद सपद यहाँ पुंग्लिंग दे दिए स समान ऐति तत्शब्द अनुन्वयाच तो आहुति एक तो हो गया दो स्त्रीलिंगा और उसमें भी द्विवचन है और सपुंगलिंग और उसमें भी एकवचन है यह तो कैसे समान कर दिया सामान ऐति तत्शब्द अनुन्वयाच इसलिए मंत्र को भी वाक्यत्र कृतवा अन्वयत्रण योजती भाष्यकार रिहा यह वाक्य का अन्वय करके तीन वाक्य इसमें है ऐसा बताते हैं भाष्य में भाष्य में यस्माउ उसो अग्निहोत्र आहूति इव नित्यम द्वित्व सामान्यात एवं यहाँ तक एक वाक्य हो गया अभी भाष्यकार तीन वाक्य कहेंगे ये प्रथम वाक्य हो गया यस्माद क्योंकि उच्छ्वास निश्वास हो उच्छ्वास ये दोनों क्रिया एक नंबर टिप्पणी दे दिए उच्छ्वास निश्वास होती क्रियात्मको इत्यर्थ है ये जो दोनों क्रिया हो रहे भाष्य में यस्माद क्योंकि उच्छ्वास निश्वासो अग्निहोत्र आहुति अग्निहोत्र का जो आहूति ईव यह अग्निहोत्र का आहुति वास्तव नहीं है कि इसलिए इव कह दिया गया नित्यम द्वित्व सामान्या अग्निहोत्र का दो आहुति दिया जाएगा और उच्छ्वास निश्वास दो है तो ये सर्वदा ये दोनों में ये द्वित्व साम्य है ये प्रथम वाक्य हुआ टीकाकार देखे टीकाकार इसको स्पष्ट करवाते हैं इति निश्वास अनतर इति पद भाष्ये अहृत एक तो उछ्वास निश्वास आहूति आह्वनिया अधिकाण अग्निहोत्रा आहूति इव द्युसामवय प्रथम वाक्य ये वक्य योग उछ्वास निश्वास इसका आहूति मंत्र में ए भाष्य में दिया गया देखिए यस्मात्वास निश्वासऊ अग्निहोत्र आहूति ऐसे भाष्य में है तो टीकाकार कह रहे हैं कि भाष्य में जो उच्छ्वास निश्वासऊ है उसके आगे आहूति ऐसा एक पद अध्यार कर लीजिए अर्थात होगा उच्छ उच्छ्वास निश्वास आहूति इव अग्निहो उच्छ्वास निश्वास आहूति अग्निहोत्र आहुति ईव क्योंकि अग्निहोत्र आहुति को आप उपमा देते हैं तो उपमेय कौन हो जाएगा कहते हैं उच्छ्वास निश्वास तो अर्थात ये दोनों को भी आप आहुति कहते हैं जैसे बहुत जगह में व्यवहार होता है तो पिता इव पिता अर्थात ऐसे ही वो पालन करते हैं जैसे पिता जैसे उच्छ्वास निश्वासो आहूति ऐसा अध्याय कर लेना चाहिए टीकाकार कर कर करें उच्छ्वास निश्वास होती अनंतरम आहूति इति पदम भाष्य अध्याहत्य भाष्य में ये पद अध अध कर लेंगे कर लेने से भाष्य का पड़, क्या पद हो जाएगा कहते हैं एतौ उच्छ्वास निश्वासऊ आहुति इसी प्रकार के भाष्य हो जाएगा आहवनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहुति इव आहवनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहुति तो अधिकरण में क्या समास कहेंगे अग्निहोत्र आहुति को कहेगा बहुप्री आहवण यह अधिकरणम ये अग्निहोत्र आहुति का तो यह अग्निहोत्र आहूति इव अग्निहोत्र आहुति इव अग्निहोत्र आहुति को दृष्टांत दिए उपमा दिए उपमेय कौन हुआ उच्छ्वास निश्वास व आहुति ये दुना तो ऐसे क्यों इसमें उपमान उपमेय करने के लिए कोई सादृश्य होना चाहिए कहते हैं द्वित्व साम्यात दोनों में अग्निहोत्र आहुति में भी द्वित्व है और उच्छ्वास निश्वासों में द्वित्व है तो द्वितीय साम्यात इव द्वित्व साम्यात इति एको अन्वय भाष्य में ये बावन पृष्ठा में प्रथम पद है द्वितीय सामान्यात एवं यहाँ तक एक अन्वय हो गया अर्थात ये प्रथम वाक्य हो गया आगे द्वितीय वाक्य का अन्वय दिखाते हैं भाष्य में द्वितीय वाक्य आरंभ हुआ तू एतो आहुति समम साम्य न भावाय नयति यो वायुर्ग्निस्थनो अभी होताचातो नेतृत्वात्थ यहाँ तक तो द्वितीय वाक्य हुआ इसमें प्रथम पद आया तू। टीका में कहते हैं अनंतरंग भाष्ये तु शब्द अर्थ अच्छा और च्रुतिगत शब्दस अर्थ है मंत्र में है नयति समम नयति स जो मंत्र में समम नयति है तो टीकाकार कह रहे हैं कि श्रुतिगत इति शब्दस अर्थ है ये तस्मात अर्थ में ये मतलब उसका अर्थ तस्मात कर लेंगे तू का अर्थ च कर लेंगे और इति का अर्थ तस्मात कर लेंगे और तस्मात कहेंगे इति शब्द का अर्थ तस्मात के साथ अन्वय करने के लिए आपको क्या पद फिर लाना पड़ेगा यस्मात तो ये सब पद को लाकर के भी टीकाकार करें यस्मादू आहूति तो अभी देखिए द्वितीय वाक्य भाष्य में कहाँ से आरंभ हुआ तू से अर्थात तो तू से पहले आपको यस्मात लाना पड़ेगा अध्यार करके तो यस्मात तू का अर्थ हो गया च यस्मात च एतौ छहुति ये दोनों आहुति ये द्वितीय दिवचन है क्योंकि इसको समान लेता है एतौ आहूति समम समम अर्थात तो साम्य भाष्य देख रहे हैं एतौ आहूति समम अर्थात साम्यन साम्यन का अर्थ शरीर स्थितिभा शरीर स्थिति के लिए नयति नयति नयति आगे मंत्र में था क्या पद नयति इति और इति पद का अर्थ क्या करेंगे कहा तब बाकी आरंभ के यस्मा च ये दोनों आहुति को समम साम्य शरीर स्थितिभाय नयति नयति के आगे है इति तो इति का अर्थ कर दें तस्मात तो नयति यो वायु आगे तस्मात लगा लेंगे तो नयति इति दिया है तो नयति यो वायु उसका अर्थ कह दिया तो यो वायु ये वायु के आगे शब्द आ जाएगा तस्मात अर्थात इति का अर्थ वहाँ ले लेंगे तस्मात अग्निस्थानीय अपि यह जो समान हुआ यह अग्निस्थानीय है अग्निस्थानीय होने पर भी होता क्योंकि जैसे अग्निहोत्र में आहुति देने वाला होता होता है इसी प्रकार की होता तो ये होता क्यों हो गया है समान कहते हैं होता अच्छा क्यों कहते हैं आहुतियों नेतृत्व ये होता आहुति देता है इसी प्रकार की यहाँ समान वायु ये दोनों जो उच्छ्वास निश्वास को समान करता है आहुति और नेतृत्वा ये द्वितीय वाक्य हुआ टीका में इसका पूरा व्याख्यान देते हैं यस्मा एतौ आहूति क्योंकि ये दोनों आहूति हुए और च एतौ सम नयति भाष्य में है तू ए तो इसको दो भाग कर दें टीकाकार यस्मात ए तो आहूति मंत्र भाष्य में है ए तो आहुति और उससे पहले यस्मात का अध्ययन करते हैं तो हो गया यस्मात ए तो आहुति और बीच में छुट गया तू तू का अर्थ हो गया था च इसलिए कहते हैं यशमात च ए तो समम नयति क्योंकि ये दोनों आहूति है प्रथमांत कर लेंगे और क्योंकि यह दोनों को समम नयती यस्मा चतौ समयती अर्थात दोनों को मिला देने से यस्मा चतौ आहुति समम नयति यह जो भाष्य में है क्यों समम नयती कहते हैं शरीर स्थिति भावाय शरीर का स्थिति रक्षण के लिए साम्येन नयति समम नयति का अर्थ साम्येन नयति नयति का अर्थ प्रवर्तयति यो वायु जो वायु यथा hmm! अग्निहोत्रे होमकर्ता आहुतिद्वयम आहवनियम प्रति समम नयति प्रापयति जैसे अग्निहोत्र कर्म में होमकर्ता होम करने वाला जो आहुतिद्वयम दोन आहुति को आहवनियम प्रति आहवनीय अग्नि में अग्निहोत्र किया जाएगा आहवनीय अग्नि के प्रति समम नयति नयति का अर्थ प्रापयती प्राप्त करवाता है तदवत ऐसा ही जैसे यहाँ होता आह्वनीय अग्नि के प्रति दोनों आहुति प्राप्त करवाता है अर्थात आहुति देता है तद्वत ऐसा ही तस्मात तस्मात्तियों नेतृत्वात् दोनों आहुति का नेता स्थानीय नेता अर्थात लेने वाला नेतृत्व सवायुर् होता इति यब्द होतृशब अध्याहारेण द्वितीय अन्वय यब्द अध्याये यस्मात् कह करके पहले और होत्री शब्द अध्याय कर लिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया होता च आहुति और नेतृत्व ये होता शब्द मंत्र में नहीं है और यस्मत शब्द भी मंत्र में नहीं है इसलिए टीकाकर कहते हैं कि भाष्यकार यहाँ यथ शब्द और होत्री शब्द ये दोनों को अध्याहार करके द्वितीय अन्वय दिखाएं अच्छा अभी आगे तृतीय अन्वय दिखाएंगे तो भाष्य में पूछते हैं को सौ यह तृतीय अन्वय हो गया उत्तर उत्तर देते हैं स समान वो असो असो अर्थात वो होता कौन है जो कि आहुति दोनों को समम न रहती तो यहाँ आहुति स्थानीय कौन हो गए उच्छ्वास निश्वास ये दोनों को जो समान लेता है तो यह होता कौन है कहते हैं समान हाँ ये तृतीय वाक्य हुआ टीका में को सो वायु रिति तद विशेष प्रश्न स होता स सामान तृतीय इति अन्वय इति विभागः त मंत्र में उस वाक्य में तीन वाक्य उसके अंदर में विद्यमान है तो यहाँ तक वो मंत्र का वाक्य विचार हुआ अभिभाष्य का व्याख्यान सब दिखाएंगे अभी न प्राणाग्नय प्राणा अग्नित्वक् कथम यह सामन से होतृत्व उच्यते आशंक्य उतनाग्नय ये पूर्व मंत्र में कहा गया था प्राणाग्नय एव एतस्मिन् जागृति तो ये सब प्राण को अग्नि कहा गया था अभी आप ये जो समान वायु है वो भी एक प्राण है और उसको क्या कह दिए वो अग्निहोत्र में समान वायु अग्निहोत्र में कोई अग्नि हुआ नहीं हुआ उसको क्या कह दिए होता कह दिए उसको होता कैसे कह दिए पूर्व पक्ष कहता है ननु प्राणाग्नय जो तृतीय मंत्र में कहा गया था इति अत्र सर्वेशा अग्नित्व उक्ते हैं सभी प्राणों का आप अग्नि कहें और कथम यह समान से होत्रित्व अभी मंत्र में समान को होता कह दिए क्योंकि उच्छ्वास निश्वास समानम नयति जैसे अग्निहोत्र में होता अग्निहोत्र करने वाला आहुति दोनों को जैसा लेता है उचित इति आशंक्य उक्तम इस प्रकार के आशंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति का अंतिम है जो समम नयति यो वायुर्ग्निस्थानियों अभी है तो अग्निस्थानीय तो किंतु होता कह दिया गया तो अग्निस्थानीय अग्निस्थानीय अर्थात शरीर का अग्नि रखने में ये सहायक होता है तो अग्निस्थानीय होने पर भी होता कह दिया गया क्योंकि आहूति को लेने वाला है इसलिए होता कह दिया गया टीका में अग्नित्व उक्तो अपी इत्यर्थ अग्नि पूर्व मंत्र में तृतीय मंत्र में इसको अग्नि शब्द से कह दिया गया था तो कहने पर भी यह चतुर्थ मंत्र में उसको होता शब्द से कह दिया गया ऋत्विक कह दिया गया होता च भाष्य में जो है द्वितीय पंक्ति में होता च त कहने से चकारो अवधारणे अर्थात होता एव इत्यर्थ ये जो समान वायु वे होता एव अर्थात इसको अग्निकोटि में नहीं रखा गया होता कहा गया आहूति नेतृत्वाद होतृत्व अग्नितो अग्नित्व अग्नित्वक्ति क्षत्रि न्याय न अग्निअनग्नि समुदाय लाक्षणिकीर्थ आहूति नेतृत्व दोनों आहूति को लेता है अभी उच्छ्वास निश्वास दोनों आहूति को लेने वाला कौन हुआ समान तो होतृत्व स्थिति जैसे होता दोनों आहूति को लेता है अभी होता रूपेण ये स्थित स्थिति निश्चितें होने पर अग्नित्व उक्तिर ये होता बोल करके निश्चय हुआ फिर भी आप उसको अग्नि कहते हैं तो क्यों कहते हैं कहते हैं क्षत्रिय न्याय है ना तो क्षत्रिय न्याय में सभी के पास क्षत्रिय होना चाहिए नहीं चाहिए इसलिए कहते हैं यहाँ भी क्षत्रिय न्याय अर्थात जिसको आप अग्नि कहेंगे सभी अग्नि होना जरूरी है तो कहते हैं अग्नि अनग्नि समुदाय लाक्षणिकी कुछ तो अग्नि हुए कुछ अनग्नि हुए किंतु सभी को अग्नि कह दिया गया यहाँ एक अनग्नि हो गया अनग्नि को अग्नि कह दिया गया यहाँ कौन अनग्नि आया समाना समान। ये अग्नि नहीं है इसको क्या कहा गया होता तो ये अग्नि नहीं है होता है फिर भी इसको कह दिया गया कि यह अग्नि है और आगे और एक वायु है उदान उदान हो गया इष्टफल प्राप्त करवाना उदान इष्टफलों में कह दिया गया तो इष्टफल वो अग्नि है वो भी अनग्नि है अर्थात पाँच है उसमें तीन अग्नि है और दो अनग्नि है चलिए ये गणतंत्र हो जाएगा उनका अधिक है तो तीन अग्नि है दो अनग्नि तो अग्नि अनग्नि समुदाय लाक्षणिकी समान उदान दोनों अनग्नि हो गए और अपान प्राण बयान ये तीन अग्नि हो गए अवस्थात्रीनाम उच्छ्वास निश्वास प्राणा च अग्निहोत्र संपादनस्य नो उपासनं प्रयोजन निर्विशेषात्म प्रकरण तद्विधि अदर्शनाच यहाँ तक देखेंगे पंक्ति अवस्थात्रयवर्ती तीन अवस्था जागृत स्वप्न सुसूक्ति ये तीनों में रहने वाले उछ्वास निश्वास प्राणा उच्छ्वास निश्वास प्राण च अग्निहोत्र अवयवत्व संपादन से यह उच्छ्वास निश्वास और प्राण को आप अग्निहोत्र का अवयव इस रूप से आप कह रहे हैं तो कहना का अर्थात तो जिसको जो जो नहीं है उसको अन्य रूपेण कहीं कहा जाता है वो उपासना के लिए जैसे पंचाग्नि विद्या चांदो के बृहदारण्य के मैं आया तो वो दीव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष युवस स्त्री ये सब अग्नि नहीं है किंतु उसमें अग्नित्व बुद्धि करके उपासना करना जो जो नहीं है उसको वो मानना जैसे हम कहते हैं नर्मेद स्वरण ये कहेंगे देखने से तो पत्थर लगते हैं किंतु उसमें शिवजी मानते हैं तो कहते हैं उपासना के लिए कहा जाता है इसी प्रकार के यह सब अग्नि नहीं है ये जो प्राण अपान इत्यादि किंतु उसको अग्निहोत्र का अवयव संपादन करना यहाँ ये उपासना प्रयोजन नहीं है क्यों नहीं है कहते हैं निर्विशेष आत्म प्रकरणत्वात्थ यह जो चतुर्थ मंत्र आरंभ होने के समय में उसका संबंध कहते थे यहाँ से आगे यह तो निर्गुण ब्रह्म का विचार होगा अब तक इससे पहले जो कह दिया गया वो तो सब संसार है तो ये निर्विशेष आत्म प्रकरणत्वात् और तद विधि उपासना के लिए कोई यहाँ विधि भी नहीं है कोई विधिवाचक को शब्द ही नहीं है इसलिए उपासना के लिए नहीं है तो उपासना के लिए नहीं है तो फिर क्या किंतु इंद्रिया उपरमंते प्राण जागृति इति एवं तोम पदार्थ शोधन रूप से ज्ञान से स्तुतिरें इतिहा हो जाते हैं किंतु प्राण जागृत रहते हैं ये किस अवस्था का बात कर रहे हैं स्वप्नावस्था में इति एवं तोम पदार्थ शोधन रूप ज्ञान तो ये पदार्थ का शोधन करवाएंगे तो पहले इंद्रिय जो जागृत का धर्मी है उनका ऊपर में कह दिए अभिप्राण प्राण तो ये प्राण का भी आगे प्राण से व्यतिरिक्त है इस प्रकार करके तुम पदार्थ का शोधन करवाएंगे क्योंकि इंद्रिय प्राण स्थूल शरीर इसके साथ तादात्म्य तुम पदार्थ में होता है तुम पदार्थ का शोधन करवाएंगे टीका में टिप्पणी में तुम पदार्थ शोधन न आत्मनि सुक्तिर जागरण किंतु इति इंद्रियादीसुब तोम पदार्थ शोधन इतर्थ अभी प्रश्न पूछा जाता है कानि नी सोपी और कानि नी ये सब जो सुप्तिर और जागरण ये सब न आत्मनि आत्मा में नहीं है किंतु सुप्त कौन हो जाता है कहते हैं इंद्रिय जागृत कौन है कहते हैं प्राण ये सब इंद्रियादीसु इंद्रिय प्राण आदि वो में इसलिए जो आत्मा है वो ये सबसे रहित मुक्त है तुम पदार्थ शोधन करवाना यहाँ तात्पर्य है भाष्य में अतच अतच विदुष स्वापोपि अभी अग्निहोत्र हवनम एव इसलिए विद्वान का स्वाप स्वाप अर्थात दो नंबर टिप्पणी देते दे। एक नंबर टिप्पणी तो स्वापो अपी किम जागरिया इति अपैर अर्थ विद्वान का स्वाप भी अग्निहोत्र है अर्थात उस समय में भी उसका अग्निहोत्र चलता है तो फिर अगर विद्वान का सुप्ति अवस्था, तो अवस्था भी अगर अग्निहोत्र है स्वापो यहाँ स्वप्न अवस्था लिया गया तो उसका स्वप्न अवस्था भी अगर अग्निहोत्र हवन होता है तो फिर उसका जागृत अवस्था में अग्निहोत्र कहते हैं होता ही है निश्चित तस्मात्व न अकर्मी एवं मंतव्य अभिप्राय इसलिए विद्वान अकर्मी है अर्थात वो कर्म शास्त्र विहित तो कर्म नहीं करता है विद्वान अकर्मी विद्वान न अकर्मी इति एवं मंतव्य अर्थात विद्वान शास्त्र विहित कर्म नहीं करता है इस प्रकार की नहीं हैभिप्राय सर्वदा आगे भाष्य में सर्वदा सर्वाणी भूतानी विचिन्वती अपि स्वपत इति बाज के ए सर्वदा सर्वाणी भूतानी विचिन्वती अर्थात सारे भूत इस विद्वान के लिए अग्निहोत्र करते हैं वो विद्वान का जो प्राण इत्यादि व्यापार करते हैं यही से वो अग्निहोत्र करते रहते हैं और सारे भूत भी विद्वान के लिए अग्निहोत्र करते हैं स्वपत स्वपत विदुष तो सोया हुआ विद्वान के लिए सभी भूत ये अग्निहोत्र करते रहते हैं इति ही बाज शनै के वाजशने का षष्ठ अध्याय का प्रथम ये ब्राह्मण में ये मंत्र है बाजसने अत्रहित आगे टीका में बाजसनेय के ही बाक्चि प्राणश्चित चक्षुत्त इत्यादी सर्व्राणव्यापारेसु प्रत्येक अग्निचितृष्टि विधाय एव दृष्टिमता सर्वाणी भूतानी अ स्वाप काले चयन कुर दृष्टि स्तुता तद्वत् बृहदारण्यक उपनिषद में वाजसने के बाक्चि प्राणश्चित चक्षुषित येस द्वारा सर्व बाघ ये बाघ प्राण चक्षु ये सब सर्व प्राण व्यापारेशु ये प्राणों का सभी व्यापार में प्रत्येकम अग्निचितत्व दृष्टि अर्थात अग्निचयन हो रहा है अर्थात ये अग्निहोत्र हो रहा है जितने सारे प्राण का व्यापार हो रहा है उस सभी अग्निहोत्र का व्यापार हो रहा है अग्निचित दृष्टिम विधाय ये अग्निचयन अर्थात अग्निहोत्र हो रहा इस प्रकार की दृष्टि करें तो एवं दृष्टिमत इस प्रकार के दृष्टि वाले का दृष्टि उपासना इस प्रकार की उपासना करने वाले का सर्वाणी भूतानी अश्वाप काले अभी चयन कुर वह उपासक जिस समय में सोया हुआ है उस समय में भी सारे भूत इसके लिए अग्निहोत्र करते हैं सा दृष्टि स्तुता यह जो सारे व्यापार में बाघ प्राण चक्षु इत्यादि का व्यापार में अग्निहोत्र का दृष्टि करना उपासना करना यह उपासना जैसे वहाँ स्तुति किया गया यहाँ की तो स्तुति नहीं है तो यहाँ तो तुम पदार्थ शोधन तो करने के लिए तद्वत तो यहाँ पर यहाँ भी तो यह वाक्य जो कह दिया गया भाषा में सर्वाणी भूता नहीं विचिन्वंती इतोंपि यहाँ किंतु तम तो पदार्थशोधन के लिए अत्री आज यहाँ तक ओ नो मित्र षण गरुण ऊँ भगवत म बा